संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम करना और वहां अस्वस्थामा का पांडवों को कपट पूर्वक मारने का निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह लेना नारायण नम नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती अंतर्यामी नारायण भगवान उनके उनके नर, सरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और वक्ता महर्षि को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए तब अस्वस्था कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए इतने में ही उन्हें पांडव वीरों का भीषण नाश सुनाई दिया अथा उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्त पर विश्राम किया राजा धृतराष्ट्र ने कहा संजय मेरे पुत्र दुर्योधन में दस हाथियों का बल था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 इसके हजार नहीं हुए भला अब पुत्र हम कैसे जीवित रहेंगे मैं एक राजा राजा का पिता और स्वयं ही था, तो पांडवों का बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा ओह जिसने अकेले ही मेरे सौ के सौ पुत्रों का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन सुखमय कर दुखमय कर दिए उस भीम से इनकी बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा अच्छा संजय यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा कृपाचार्य और अस्वस्थामा ने क्या किया संजय ने कहा राजन आपके पक्ष की ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा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 इतने में ही भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया तब छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगनमंडल के समान शोहा पाने लगा सभी रात्रि का अभी रात्रि का आरंभ ही, ही था कृतवर्मा कृपाचार्य और अस्वस्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस वट वृक्ष के निकट पास ही पास बैठ गए और कौरों तथा पांडवों के विगत संघार के लिए शोक प्रकट करने लगे अत्यंत थके होने कारण ने उन्हें धर दबाया। आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए यद्यपि ये महामूल्य पलंगों पर सोने वाले सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न और दुख के अनाभ्यासी थे तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए किन्तु अस्वस्था इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा था इसलिए उसे नींद ना आई उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए उस रात हजारों कौवों ने उस वृक्ष पर बसेरा किया था और वे आनंद से अलग अलग घोषणों में सोए हुए थे इसी समय उसे एक भयानक भल्लू भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया वह धीरे धीरे गुनगुनाता बटकी एक शाखा पर कूला और उस पर सोए हुए अनेकों कौवों को मारने लगा उसने अपने पंजों से किन्हीं कौवों के पर नोट डाले किन्हीं के सिर काट लिए और किन्ही के पैर तोड़ दिए इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौवों को उसने बाद की बात में मार डाला इससे वह सारा वटवृक्ष कौवों के शरीर और अंगावयों से भर गया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 और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ अब यदि मैं न्यायानुसार युद्ध करूंगा तो निसंदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा हाँ कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं को भी खूब संहार हो सकता है पांडुओं ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनी और कुत्सित कर्म किए हैं युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो जिसका नायक नष्ट चुका हो जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हो और जिसमें पैदा हो गया हो, गया उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए इस प्रकार विचार करके द्रोण पुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगा अपना निश्चय सुनाया वे दोनों महावीर अश्वस्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा तब अश्वस्थामा ने एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रुगद होकर कहा महाराज दुर्योधन 11 अपनी सेना के स्वामी थे उन्हें अनेकों क्षुद्र योद्वाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया पापी भीम ने एक मुरधाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारी या उसका कितना खोटा काम था आये पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संघार किया है कि आज इस महान संघार से हम तीन ही बच गए हैं मैं तो इस सब को समय का फेर ही समझता हूँ यदि मोहबश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है यह बताने की कृपा करें